सूक्ष्म चीजों का संसार चौथा भाग पत्ती की झिल्ली की प्रयोग कोशिका कुछ पत्तियों को बीच से तोड़ने पर उनकी वैसी ही झिल्ली निकलती है जैसी प्याज की इसके लिए थोड़ी मोटी गुदेदार पत्तियां अच्छी रहती हैं। पान या लिली के पत्ते की झिल्ली भी आसानी से निकलती है ऐसी किसी पत्ती की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी से उसी प्रकार देखो, जैसे प्याज की झिल्ली को देखा था तुम्हें जो दिखाई दे रहा है उसका चित्र बनाओ। क्या इसमें प्याज की झिल्ली के समान सब कोशिंगा एक समान दिखाई देती हैं या वे अलग अलग प्रकार की हैं? एक विशेष सावधानी अगले प्रयोगों में तुम्हें पौधों की कटाने काटकर कर का देखनी होगी कटान जितनी पतली होगी कोशिकाए उतनी बढ़िया दिखेगी पतली कटाने काटने के लिए नए ब्लेड का उपयोग करना चाहिए इस ब्लेड को अन्य किसी काम में मत लेना तने की कटान प्रयोग चार, किसी बीबीज पौधे का नरम और पतला तना लो इस प्रयोग के लिए पवार चिरो बथुआ मेथी या ऐसा कोई तना अच्छा रहेगा अब तने की पतली आड़ी कटाने ब्लेड से काटो एक तश्तरी या कटोरी में पानी लो। या बबूल के कांटे की मदद से इन कटानों को पानी में उतार लो इस प्रकार पानी में बहुत से कटाने इकट्ठी कर लो इन कटानों को स से देखो जो कटान सबसे पतली और पारदर्शी लगे उसे कांच की पट्टी पर रखकर से देखो, क्या सभी कोशिकाओं का आकार प्रकार एक समान है या उनमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है कटान की तुलना यहाँ दिखाई गई तने की कटान से करो उनमें से तुम कितने प्रकार की कोशिकाए अपने कटान में पहचान तने की तुम्हारी कटान का चित्र बनाओ, कोशिका में केंद्र ढूंढो तुम पढ़ चुके हो कि कोशिका खोखली नहीं होती उसमें जीव भरा होता है जिसमें बहुत से सूक्ष्म अंग पाए जाते हैं इन सब अंगों को देखना तुम्हारे लिए संभव नहीं हो पाएगा किंतु एक अंग को तुम देख सकते हो इसे केंद्र कहते हैं।